अद तृतीयोदेशिस्त धारणा तक प्रत्येकताध्यान तदेवात्मासम स्वूपून्यव स तस्य संयम तज्जया बहिरंगं तस्गत पूीजा निरोध संस्कार प्रादु निरोध क्षणचिता प्रशावाहिता संस्कारा सर्वाथतकाग्रत क्षोदय चिस्तपरिणा शादितुल्य प्रत्यय चिंतकाग्रतालक्षण शादिता व्यपदेश धर्म क्र्यम परेत परिणाम शब्द प्रत्यानातरेतरध्याग संयूत संस्कार पूर्व जाति प्रत्य परचित नाबन तस्शीभूत कार्यूप्रायशक्तिंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धन अपरांत बलानी सोपक्रमं निरुपक्रमं तत्यदरा जानम्यो मैत्री बलेशलोक ज्ञानम भुवन जान संय्रे ताराव्यूह ध्रुवे तथा नाभचक्रे का्यूहज्ञान कंठकूपेक्षुपाशा निवृत्ति <defend> प्रत्याशेष स्वायम वेदना तत प्राथिवश्रावण वेदनादर्शास्वादवायुंदे ते समाधा सुपसर्गा व्युत्थान सिद्धय बंधकारणशल्याचारेदनाच्त परशरावेश उदान जया जलपकादिश्वंग उत्क्रांति सामन जयाज्ज्वलन श्रोत्राकाशो संबंध संयम दिव्यं श्रोत्र कायाकाशे संबंध संयार लघुतूल सपत्तेमन बहिकता वृत्तिर्महाजय तथ प्रकाशाण क्षय तथि प्रादुर्भा का भरात रूपल्यबल वज्रसंहनवा कायसंपत्ति ग्रहणस्वितान्वयाथवत्त संयम तथो मनोजित विक्रधान जत्तुषान्यता तो ख्याति ष्ठातृत्व्यातृत्व तदैराग्यादोष बीच कवल्य कैवल्यं संगस्मण पुनरनिष्ट प्रसंगा जातिलक्षणताेदा तुस्त प्रतिपत्ति तारक विषय सर्वयक्रम चेति विवेकज्ञान सप्त सप्तुष शुद्धिसा्ये कब्यं श्री पातजलिग शस्त्रे विभूति नाम तृतीय